श्री कृष्ण लीला प्रसंग काशीपुर में सेवा व्रत श्री कृष्ण देव के स्वास्थ्य का समाचार चिकित्सकों को देने का और पथ्य के लिए सत्व लाने के लिए युवकों को प्रतिदिन कलकत्ते जाना पड़ता था पहले एक ही व्यक्ति के ऊपर इन दोनों कार्यों का भार सौंपा गया परंतु इसमें प्रायः विशेष असुविधा होती थी अतः नियम निश्चित किया गया कि इन दो आवश्यक कार्यों के लिए प्रतिदिन दो व्यक्तियों को कलकत्ते जाना होगा कलकत्ते में यदि कोई और कार्य भी हो तो इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति जाएगा इसके अतिरिक्त घर साफ रखना वराहनगर से रोज बाजार का सामान लाना दिन और रात में श्री कृष्ण देव के निकट रहकर उनके आवश्यक कार्य करना आदि कार्य बारी बारी से युवक भक्तगण संपन्न करने लगे नरेंद्र उनके हर एक कार्य की देखरेख और एक, एक उपस्थित विषयों का प्रबंध करने में नियुक्त रहे श्री रामकृष्ण देव का पथ्य तैयार करने का भार पहले की तरह श्री के हाथ में रहा साधारण पथ्य के अतिरिक्त यदि किसी विशेष खाद्य के तैयार करने की आवश्यकता होती थी तो चिकित्सकों से उसके प्रस्तुत करने की प्रणाली जानकर गोपाल दादा आदि दो एक व्यक्ति जिनमें श्री निसंकोच बातचीत करती थी जाकर उन्हें वह तैयार करने की रीति समझा देते थे पथ्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त श्रीमा दोपहर के पहले और संध्या होने के अनंतर श्री रामकृष्ण देव जो भोजन करते थे वह स्वयं ले जाकर उन्हें खिला आती थी रसोई आदि कार्यों में सहायता देने तथा उनके साथ के लिए श्री रामकृष्ण देव की भतीजी लक्ष्मी देवी को जिस समय लाकर श्री के पास रखा गया था इसके अतिरिक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के निकट जो महिलाएं सदा आती जाती थी उनमें से कोई कोई यहाँ आकर श्री माँ के साथ कुछ घंटे और कभी कभी दो एक दिन भी रह जाती थी इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर ही सब विषय सुश्रृंखलित रूप से संपादित होने लगे गृहस्थ भक्तगण भी उस समय चिंता रहित नहीं थे किंतु रामचंद्र या गिरीश के घर पर बीच बीच में सम्मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा में कौन किस विषय में कितना समय बिता सकेंगे और धन की सहायता दे सकेंगे उसका निश्चय कर उसके अनुसार वे कार्य करने लगे हर माह में सबके लिए समान रूप से सहायता देना संभव नहीं हो सकता था यह सोचकर उन्होंने प्रति माह दो एक बार उसी तरह सम्मिलित होकर सब विषयों के निश्चित करने का संकल्प किया युवक भक्तों में अनेक जब तब सब बातों की सुव्यवस्था नहीं हो गई थी अपने घर थोड़े समय के लिए भी नहीं गए थे अत्यंत आवश्यक होने पर जिन्हें जाना पड़ा वे भी कुछ घंटों के बाद ही लौट आए और घर में किसी प्रकार समाचार भी दे दिया कि श्री रामकृष्ण देव के पूर्णतया स्वस्थ न होने तक उनके लिए नियमित रूप से घर आना तथा रहना संभव न हो सकेगा कहने की आवश्यकता नहीं किसी के अभिभावक ने उसे जानकर प्रसन्नता से अनुमति नहीं दी थी परंतु वे लोग करते भी क्या यही सोच सोचकर कि लड़कों का दिमाग बिगड़ गया है और इसलिए यदि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही न लौटाया गया तो शायद कुछ विपरीत फल की संभावना उत्पन्न हो जाए वे लोग अपने लड़कों का आचरण उसी तरह सहते रहे और उनके लौटने का मार्ग सोचते रहे